बुद्ध ने अपने को चिकित्सक कहा है कि मैं एक चिकित्सक हूं एक वैद्य हूं मैं कोई विचारक नहीं मैं केवल बीमारी का निदान करता हूं औषधि बताता हूं स्वास्थ्य के क्या गीत गाएं तुमसे तुम जब स्वस्थ हो जाओगे खुद ही गा लेना। लेकिन मैं दोनों बातें कर रहा हूं क्योंकि बुद्ध का नकार भी अब उतना ही धूल से भर गया जितना कभी उपनिषद का विधेय था बौद्ध पंडितों ने उसे भी खराब कर दिया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 बात गई खत्म हुई समाप्त हुई उसके प्राण निकल गए वो नपुंसक हो गई जितनी देर तक हम बचा सके लेब लगने से अपने को उतनी देर तक ही हम जीवित होते उतनी देर तक ही विचार में आग होती फिर राख हो जाती आखिरी प्रश्न आपका बोलना खुद किसी शैर और शायरी से कम नहीं फिर उसमें ये और शैर वायरी यह मीठा मोड़